रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक उन्नीस सौ 1931 में आगरा महाविद्यालय में नौकरी लगने के तुरंत बाद उन्होंने पौधों के प्रजनन पर शोध कार्य आरम्भ कर दिया साधनों के अभाव के बावजूद उन्होंने पैसे एकत्रित कर एक और एक और खरीदा घर में उनकी पत्नी शांति जो कभी स्कूल नहीं गई थी के स्लाइड बनाने में उनकी मदद करती थी हमें मालूम है कि जब किसी कीड़े या हवा के झोंके द्वारा पौधे के डिम्ब में पर पहुंचते हैं, तभी निषेचन होता है यह क्रिया फूल के अंडा में घटित होती है और इससे भ्रूण पैदा होता है भ्रूण अर्थात अजनमा नन्हा पौधा अपने आसपास की मिट्टी से भोजन प्राप्त करता है और धीरे धीरे एक पौधे के रूप में बता है भ्रूण से पौधा बनने की प्रक्रिया हरेक प्रजाति के लिए अलग अलग होती है माहेश्वरी ने फूलों वाले पौधों की कई प्रजातियों में विकास की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया उन्होंने भ्रूण विज्ञान के अपने अध्ययन में मिली विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया 1936 से छत्तीस ऐसी में माहेश्वरी यूरोप और इंग्लैंड के दौरे पर गए जहां वे कई मूल्यवान संपर्क सूत्र स्थापित करने में सफल रहे विदेश से लौटने के पश्चात उन्होंने कुछ समय विख्यात जीवाश्म वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी के साथ काम किया 1949 में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का नया विभाग प्रारंभ किया वहां उनकी भेंट सचेंद्र बोस और मेघनाथ साह जैसे छोटी के वैज्ञानिकों के साथ हुई माहेश्वरी ने ढाका विश्वविद्यालय में 10 वर्ष काम किया और वहां वनस्पति शास्त्र का एक फलता फूलता केंद्र स्थापित किया उन्नीस सौ सैतालीस में बंटवारे के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनसे अपना काम जारी रखने की विनती की परंतु तभी माहेश्वरी को एक ऐसा निमंत्रण मिला जिससे वे ठुकरा नहीं पाए उन्नीस में दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति मॉरिस ग्वयर जो भारत में अंतिम अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश भी थे ने माहेश्वरी को नवनिर्मित वनस्पति शास्त्र विभाग का अध्यक्ष पद संभालने के लिए आमंत्रित किया यह माहेश्वरी के जीवन का सर्वाधिक रचनात्मक एवं सफल काल रहा 1950 में उनकी शोहरत दूर-दूर तक फैल चुकी थी वे अद्भुत व्यक्तिगत गुणों से संपन्न थे और उनकी याददश विलक्षण थी वे स्पष्टवादी व रूढ़िमुक्त थे तथा उनमें असीम ऊर्जा थी वे प्रखर विद्वान और प्रेरक शिक्षक थे उनका मंत्र था घर में ही पूजा है उनके आदर्श और मानदंड बहुत ऊंचे थे और वे घटिया काम कभी स्वीकार नहीं करते थे वे अपने काम में मुस्तैद और समय के पाबंद थे माहेश्वरी ने अपने छात्रों को कम कीमत के उपकरणों से शोध करने के लिए प्रेरित किया धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर हुआ जल्द ही उनके विभाग ने खूब प्रगति की और विदेशों में भी उसकी शोहरत फैली इसके अलावा विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की भी वनस्पति मृण विज्ञान में रुचि जगी और वे भी इस विषय पर शोध करने लगे माहेश्वरी को आधुनिक वनस्पति भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जा सकता है